सांकर भाष्यार्थ अध्याय त्रयोदश खांदो्योपनषद्द शांक्या अवदश सामयूतस्तोभाक्षरसंबासनाय भक्तिषयोपाससन सामयसब्दम सामयवांतरस्तोभाक्षर नंतरम्। सामवयव विशेषता साम सामभक्ति विषयक उपासना सामयवों से संबद्ध है अतः यहां से आगे सा, साम के एक अवयव मात्र स्तोभाक्षर विषयक अन्य संघत उपासनाओं का वर्णन किया जाता है क्योंकि उनका भी सामवय रूप से साम-भक्ति के साथ संबंध होना समान ही है अयम वावोको हाउुकारो वायुर्यिकारश्चंद्र अथ कारोनिकार लोक ही हाउकार है वायु वायुहायिकार है चंद्रमा अथकार है आत्मा इहकार है और अग्नि इकार है अयम वा वायमे लोको हाऊकार शोभो रथंतरे सामी प्रसिद्ध यम वैरसंतरम संबंध इं वै रामाऊकार स्तोभों लोक इतमुपाशीत वायुर्हायिकारमदेव सामहायिकार प्रसिद्ध वाय सबंध वामदेविरी अस्मा लोक योक रथंतर शाम में प्रसिद्ध हाउुकार स्तोभ है यही रथंतर है इस संबंध सामान्य से हाउकार स्तोभ ही जहलोक है इस प्रकार उपासना करें। वायु हाइकार है वामदेव शाम में हाईकार स्तोभ प्रसिद्ध है वायु और जल का संबंध ही वामदेव शाम का मूल है अतः इस समानता के कारण हाइकार शाम की वायु दृष्टि से उपासना करनी चाहिए चंद्रमा चंद्र अन्य अन्नात्मा अथकार चंद्रदृष्टथ कार मुसीत अन्ेहिदम स्थित अन्ना चंद्र थकाराकार सात्मेकार इतिभ प्रत्यक्षो हात्मे इने चतोभ तथने धनाने सर्वाणी सामानित तत्मान्या चंद्रमा अथकार है अथकार की उपासना चंद्रदृष्टि से करनी चाहिए क्योंकि यह चंद्रमा अन्न में ही स्थित है चंद्रमा अन्न स्वरूप ही है थकार और आकार में समानता होने के कारण भी अन्न रूप चंद्रमा की अथकार रूप से उपासना करनी चाहिए आत्मा अहिकार है इह यह एक प्रकार का स्तोप होता है प्रत्यक्ष आत्मा इह इसा कहकर निर्देश किया जाता है और इह ऐसा स्तोप भी होता है अतः उसकी समानता के कारण आत्मा इकार है अग्नि इकार है संपूर्ण आग्नेय साम ई में समाप्त होने वाले हैं अतः उस सदृशता के कारण अग्नि ईकार है आदित्य उहबक एकारो विश्व देवा प्रजापति प्राण रोन्नम आदित्य उकार है निहो एकार है विश्व देव अहोयिकार है प्रजापति है तथा प्राण स्वर है अन्न एवं विराट है, आदित्य वाकै आदि उच्चूर्धित गायुकाराँम स्तोभ आदित्य आदिद्ये सामे स्तोभ उदि ऊकार निह इनमेकार स्तोभ एहिचातीहोयिकार वैश्वे स्तोभ से दर्शना प्रजापति आदित्य ऊकार है ऊचा अर्थात ऊपर की ओर स्थित आदित्य का ही उद्गाता लोग गान करते हैं अथ ऊकार ही यह स्तोभ है आदित्य देवता संबंधी साम में ऊ स्तोभ है अथा आदित्य ऊकार है ऐसा उपासना करें, नि आह्वान को कहते हैं वह एकार स्तोभ है क्योंकि यही ऐसा कहकर लोग पुकारा करते हैं उस सादृश्य के कारण निहो एकार है वैश्वेदेव अहोयिकार है क्योंकि वैश्वेव साम में यह स्तोभ देखा जाता है प्रजापति हिंकार है क्योंकि उसका किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता तथा हिंकार भी अव्यक्त ही है प्राण स्वर है स्वर स्तोभ प्राणस्य च स्वर हेतुत्व सामान्या या जा या अन्नेन अन्नम यातीतीत तत्सात वा वागिरि स्तोभो विराडन्नम देवता विशेषो वा वैराज्य सामन स्तोभ दर्शनाथ प्राण स्वर है स्वर यह एक प्रकार का स्तोभ है स्वर का कारण होने से उसके प्राण की सदस्यता होने के कारण प्राण स्वर है अन्न जा है या यह स्तोभ अन्न है क्योंकि अन्य से ही यह प्राणी यात्रा करता है अतः उसकी समानता होने के कारण अन्य या है वाक्य स्तोप विराट अन्न अथवा देवता विशेष है क्योंकि वैराज शाम में वाक्य स्तोभ देखा जाता है संचा संचरो अनुरुक्ता जिसका विशेष रूप से निरूपण नहीं किया जाता और जो कार्य रूप से संचार करने वाला है वह तेरहवा स्तोप हूंकार है अरुक्त व्यक्तवादेद चेति निर्वक् न शक्यत संचरो विकलमन स्वरूप इत्यर्थः कॉसौ इहोदश स्तोभ होंक् हयम तो निरुक् विशेष इत्यभिप्रायः जो अव्यक्त होने के कारण यह और यह इस रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता इसलिए अनिरुक्त है और संचर अर्थात विकल्प मान स्वरूप है वह क्या है तो बतलाते हैं। वह तो है, वह अव्यक्त ही है अतः अनिरुक्त विशेष रूप से ही उपासनी है यह इसका अभिप्राय है सोभाक्षर तो संबंधनी उपासनाओं का फल सोभाक्षरोपासना तो फलमा अब स्तोभाक्षरों की उपासना का फल बतलाते हैं दुग्धेशमय वाग दो यहम सामनामुपनिषदम वेदोपनिषदम वेदा जो इस प्रकार इस साम संबंधी उपनिषद को जानता है उसे वाणी जो वाणी का फल है उसको उस फल को देती है तथा वह अन्नवान और अन्नभक्षण करने वाला होता है दुग्धेशमय वागदोहमीता एताम यथोक्तक्षण सां सायस्तोभाक्षर विषयापन दर्शनम भेद तस्तथ द्विभ्यासोध्याय्यमयविषयोपासनाशेषपरीसम सप्यर्थों दुग्धेश में का अर्थ पहले कहा जा चुका है जो इस उपरुक्त लक्षण विशिष्ट शाम को संबंधनी उपनिषद को जानता है उसे यह पूर्वोक्त फल मिलता है ऐसा इसका तात्पर्य है उपनिषदम वेद उपनिषदम वेद यह पुनरुक्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है अथवा सामयव विषयक उपासना विशेष की समाप्ति बताने के लिए है इति इति शिष्य ये छांदोग्योपनिषदि प्रथमाध्याष्यम संपूर्ण श्रीमद्गोविंदवत्पूज्यपादिष्य परमहंसपरजकाचार्य श्रीमद्शंकर विवरणे प्रथमो विवरण समाप्तः।